रामकृष्ण लीला प्रसंग नवम अध्याय विवाह और पुनरागमन श्री रामकृष्ण देव का कामार पुकुर आगमन इधर कामार पुकुर में जब श्री रामकृष्ण देव की माँ तथा भाई के पास यह समाचार पहुँचा कि उन्होंने पूजन कार्य छोड़ दिया है तब वे अत्यंत चिंतित हुए राम जी के देहावसान के बाद दो वर्ष व्यतीत होते ही श्री रामकृष्ण देव वायु के रोग से पीड़ित होने के समाचार से जन्य चंद्रामणि देवी तथा श्री रामेश्वर अत्यंत उद्विग्न हुए लोगों में यह बात प्रचलित है कि मानव के भाग्य में जब दुख उपस्थित होता है तब केवल एक ही दुर्घटना से उसकी समाप्ति नहीं हो जाती किंतु चारों ओर से नाना प्रकार के दुख एकत्रित हो उसके जीवनाकाश को आच्छन्न कर डालते हैं इन लोगों के जीवन में भी ठीक ऐसा ही हुआ गदाधर का जन्म चंद्रमणि देवी की अधिक आयु में होने के कारण वे उनके अत्यंत लाड़िक कनिष्ठ पुत्र थे इसलिए दुख शोक से अधीर हो उन्होंने अपने पुत्र को घर बुलवा लिया तथा उनके उदासीन चंचल भाव एवं माँ माँ पुकारते हुए करुण कंदन से व्याकुल होकर वे उसके प्रतिकार के लिए नाना प्रकार से प्रयास करने लगे दवा आदि के साथ ही साथ शांति स्वच्छ झाड़ फूक आदि नाना प्रकार की दैवी क्रियाओं के भी अनुष्ठान होने लगे यह घटना सन अंठावन के अश्विन या कार्तिक मास की होगी घर आकर श्री रामकृष्ण देव कभी कभी पहले की तरह स्वस्थ रहते हुए भी बीच बीच में माँ माँ कहकर व्याकुलता से रोते रहते थे और किसी किसी समय भावाभेद से बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते थे उनके आचरण तथा व्यवहार आदि कभी साधारण मानव की तरह और कभी उससे संपूर्ण विपरीत होते थे इसलिए उस समय एक ओर उनमें जहाँ सत्य सरलता देवभक्ति तथा मातृभक्ति एवं मित्रों के प्रति प्रेम का विकास देखने को मिलता था वहाँ दूसरी ओर सांसारिक विषयों में उदासीनता सर्वसाधारण के अपरिचित विषय विशेष को प्राप्त करने की व्याकुलता एवं लज्जा घृणा तथा भय रहित हो अभिष्ट लक्ष्य में पहुँचने का निसंकोच प्रयास सर्वदा दिखाई देता था यह देखकर लोगों के मन में उनके संबंध में एक अद्भुत विश्वास उत्पन्न हुआ था उन लोगों की यह धारणा बन चुकी थी कि उन पर भूत प्रेत का आवेश हुआ है ओझा बुलवा भूत प्रेत उतारना श्री रामकृष्ण देव की सरल हृदय माँ चंद्रा देवी के मन में इससे पूर्व यह बात कभी कभी उदित हुई थी अतः अन्य लोगों को की भी इस प्रकार की आलोचना सुनकर उन्होंने पुत्र के कल्याणार्थ ओझा बुलवाने का निश्चय किया श्री रामकृष्ण देव कहते थे एक दिन एक ओझा ने आकर अभिमंत्रित की हुई एक बत्ती जलाकर मुझे सूंघने को दी और कहा कि यदि भूत प्रेत का आवेश हुआ होगा तो वह दूर हो जाएगा किंतु कुछ भी न हुआ तदनंतर कुछ मुख्य ओझाओं ने पूजनादि करने के पश्चात एक दिन रात्रि में भूत उतारा पूजन एवं नैवेद्य ग्रहण कर प्रसन्न हो चंड ने कहा इससे इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का आवेश नहीं है तथा इसे कोई रोग भी नहीं हुआ है तदनंतर सबके समक्ष मुझे पुकार कर कहा गदाई यदि तुम साधु होना चाहते हो तो इतनी सुपारी क्यों खाते हो अधिक सुपारी खाने से तो काम विकार बढ़ता है इससे पूर्व सचमुच ही सुपारी मुझे अत्यंत प्रिय लगती थी और मैं प्रायः सुपारी खाया करता था उसके कथनानुसार तभी से मैंने सुपारी त्याग दी श्री रामकृष्ण देव की आयु इस समय तेईस वर्ष पूर्ण होने जा रही थी कामारपुकुर में कुछ महीने रहने के पश्चात वे किंचित स्वस्थ हुए श्री जगदम्बा के बारंबार अद्भुत दर्शन लाभ करने के कारण ही वे शांत हो पाए थे उस समय की बहुत सी बातें हमें उनके आत्मिय वर्ग से सुनने को मिली है जिनके आधार पर हमें उपरयुक्त धारणा हुई है अब हम पाठकों से उन बातों को कहेंगे कांमार के पश्चिम तथा उत्तर पूर्व की उत्तर पूर्व की सीमाओं पर अवस्थित भूतिरखाल तथा बुधोई मोड़ाल नामक शमशान में वे अकेले दिन रात्रि में अधिकांश समय व्यतीत किया करते थे उनमें अदृष्ट पूर्व शक्ति होने का निश्चय उनके आत्मीय वर्ग को उसी समय हुआ उनसे हमने सुना है कि श्रीराम कृष्ण देव उन दोनों शमशानों में सियार तथा उपदेवताओं को देने के लिए नए पात्र में फल मूल मिष्ठान आदि रखकर स्मशान में अपने साथ ले जाया करते थे नए हंडियों में मिष्ठान मिष्ठानदि भोज्य पदार्थ रखकर उन स्थानों में पहुंचकर उन्हें निवेदित करते ही चारों ओर से झुंड के झुंड सियार आकर उन वस्तुओं को खा जाते थे तथा उपदेवताओं के लिए निवेदित भोज्य वस्तुओं से भरी हुई हंडियाँ वायु के वेग से ऊपर की ओर जाकर शून्य में विलीन हो जाती थी उन उपदेवताओं को वेग कभी कभी प्रत्यक्ष देखते थे आधी रात बीत जाने पर भी छोटे भाई को किसी किसी दिन घर लौटते हुए न देखकर श्री रामकृष्ण देव के मध्य अग्रज श्री रामेश्वर शमशान के समीप पहुंचकर भाई का नाम लेकर जोर से पुकारा करते थे उस आवाज को सुनकर उनको सतर्क करते हुए श्री रामकृष्ण देव उच्च कंठ से कह उठते थे आया दादा आया आप इधर आगे न बढ़ें नहीं तो ये उपदेवतादि आपका अनुष्ठ करेंगे भूतिर खाल के समीपस्थ शमशान में उन्होंने उस समय अपने हाथों से एक बेल का पेड़ लगाया था तथा शमशान के मध्य भाग में जो अस्वस्थ का वृक्ष था उसके नीचे बैठकर वे बहुधा ध्यान जप किया करते थे श्री रामकृष्ण देव के आत्मीय वर्ग के इन कथनों से यह स्पष्ट है कि श्री जगदम्बा के दर्शन के निमित्त लालायित हो इससे पूर्व उन्होंने जो महान अभाव का अनुभव किया था वह कुछ अपूर्व दर्शन तथा उपलब्धि के द्वारा प्रशमित हो चुका था उनके तत्कालीन जीवनचर्या के आलोचन से यह प्रतीत होता है कि श्री जगदम्बा की खड्ग मुंड धारणी वराभय करा साधकों के प्रति अनुग्रह कारिणी चिन्मयी मूर्ति का दर्शन प्राप्त प्रायः सर्वदा उनको उपलब्ध हो रहा था और उनसे जब जो प्रश्न करते थे उनका उत्तर प्राप्त कर तदनुसार वे अपने जीवन को परिचालित कर रहे थे ऐसा मालूम होता है कि उस समय से उनके मन में यह दृढ़ धारणा हुई थी कि जगन का आवास निरंतर दर्शन उनके भाग्य में शीघ्र ही उपस्थित होने वाला है